भागवत महापुराण नौम स्क अथ द्वादशोध्यावाकुवंश के शेष राजाओं का वर्णन श्री शो कुच कुतिथे तस्म निषदुत नभ पुंडरी कोत श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कुश का पुत्र हुआ अतिथि उसका निषद निषद का नभ नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेमधन्वा देवानीकोनीह पारियात्रोथ तत्सुत तलस्थल तस्मा बद्रनाभोंक संभव क्षेमधन्वा का देवानी देवानीज का अनह अन का पारियात्र पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ बद्रनाभ यह सूर्य का अंश था खग गणस्तत्सुतस्तस्मा ततो तथो हिरण्यनाभोभूत योगाचार्यस्ैम वज्रनाभ से खगन खगन से विधृति और विधति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई और वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था शिष्य कौसल्याध्यात्म याग्ञवल्कोध्यगातः योगम महोदय मृत हृदयग्रंथिभेद कम कौशल देशवासी याज्ञवल ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे आध्यात्मयोग की शिक्षा ग्रहण की थी वह योग हृदय की गाठ काट देने वाला तथा तो परम सिद्ध देने वाला है उस हिरण्यलाभस्य उस्रुवसन्धिस्तोत सुदर्शनोत्थावर्ण शीघ्रस्तः मरुसुत निनाफ का पुष्य पुष्य का ध्रुव संधि ध्रुव संधि का सुदर्शन सुदर्शन का अग्निवर्ण अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु यो साध कलापग्राम माश्रिता कलेरंते सूर्यवंशम नष्टम भावित पुनः मरु ने योग साधन से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है कलियुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा तस्मा प्रसुश्रुतस्त संधि तस्प्यमर्षण महम स्वा तस्तस्मा विश्वसाजायत मरु उससे संधि और संधि से अमृषण का जन्म हुआ अमृषण का महस्वान और महस्वान का विश्वसाह हुआ ततः प्रसैनजित तस्मा तक्षको भविता ततो बृहद बलोजस्तु पिता ते समेहत विश्वसा का प्रसेनजीत प्रसन्नजीत का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहद ब्रह, हुआ परीक्षित इसी बृहद को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था एक भूपाला अतीता सेन्वना घतान बृहद बल से भविता पुत्र बृहदृण परीक्षितकुवश के इतने नरपति हो चुके हैं अब आने वालों के विषय में सुनो बृहद बल का पुत्र होगा बृहदृण उतस्त वत्वृद्धो भविष्य प्रतिभ्यो मतो वाहिनी पति बृहदृण का उक्रिय उसका वत्वृद्ध वश्य का प्रतिव्योम प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक सहदेवस्तो वीरो बृहदस्वोत्थ भानुमान प्रतीका सो भानुवतः सुप्रतीकोथ दिवाक का वीर सहदेव सहदेव का बृहदस्व बृहदस्व का भानुमान भानुमान का प्रतीकास्व और प्रतिकास्व का पुत्र होगा सुप्रतीक भविता मरुदेवथ सुनक्षत्रोथ पुष्कर तस्यां सुतपास्तमितजेन सुप्रति का मरुदेव मरुदेव का सुन, सुनक्षत्र सुनक्षत्र का पुष्कर पुष्कर का अंतरिक्ष अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमितजे मृहदाजस्तु तैया बर्षिस्म रणंजय तस्तः संजय भविता ततः अमित जैसे से बृहद्राज बृहद्रज से बर् बर् से कृतंजय कृतंजय से रणंजय और उससे संजय होगा तस्माक्योत शुद्धोद क्यों स्त दो स्मृत ततः प्रसन्न जीत तस्मा छुद्रको भविता ततः संजय का शाक्य उसका शुद्धोद और सुधोत का लांगल लांगल का प्रसेंनजीत और प्रसेनजीत का पुत्र छुद्रक होगा रणको भविता तस्मा सुत स्तंभस्तः सुमित्रो नाम निष्ठांत एते ते बार बनान्वयाह क्षुद्रक के रणक रणक के सुरथ और सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा ये सब बृहद बल के वंशधर होंगे इक्वाकूण अयम वंश सुमिरा भविष्य यतस्त प्राप्य राजस्था संसाम मयि कलऊ इक्वाकू का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम चीतायां नम स्क इक्वाकुवशवर्णनम नाम द्वादश्याज है